मैं रविंद्रज्जैन और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मैदान पर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए ओम शांति तुमने सब कुछ दिया भगवानी नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोग इस कार्यक्रम में कुछ खास पर्टिकुलर एक ट्रेड को लेकर बात करते हैं तो आज के इस शो में हम लोग बात करेंगे करियर इन जर्नलिज्म के बारे में मीडिया के क्षेत्र में हम लोग किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं इस विषय को लेकर बात करेंगे और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान महाराष्ट्र से पधारे हुए हैं विनायक गायकवाड़ जी हैं जो खास जर्नलिज्म में अपनी विशेष सेवा दे रहे हैं और तीन चार पत्रिकाओं के साथ साथ यूट्यूब चैनल भी हाल ही में उन्होंने चालू किया है जिसमें अच्छी चीज़ें देने की कोशिश उनकी जारी है और इन फ्यूचर कुछ बड़ा प्लान भी उनके पास है तो उन सारी बातों को हम लोग सुनेंगे लेकिन इसमें करियर कैसे कर सकते हैं और करियर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए चीज़े और पत्रकारिता है क्या चीज़ उस विषय पर ज़्यादा बोलने की करेंगे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे तो आप सभी की तरफ से विनायक गायकवाड़ जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति सभी मेरे युवा मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं विनायक गायकवाड़ पूना महाराष्ट्र से यहाँ पर पधार आया हूँ और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि मैं रेडियो मधुबन के जरिए मेरे मन की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। <laughs> तो मेरा नाम तो सुना ही होगा आपने विनायक गायक ये मेरा जो गांव है पूना से करीबन 160 किलोमीटर पर चिंपल अच्छा। जो पंडरपुर के बिल्कुल नज़दीक है।, है और जहां पर जो मतलब तुलजा भवानी देवी जो है जगदम्बा मतलब अलग अलग नाम है उनके तो ये मेरे आजू बाजू के हैं तो उनकी विरासत में हमें कुछ मिला है अच्छा, अच्छे <laughs> विचार अच्छी <laughs> सोच सही और आ, मेरे गांव में मेरी पहली से दसवीं तक पढ़ाई हुई उसके दौरान गांव में बहुत सारे लोग बाहर के आते थे पढ़ने के लिए और हमारी दादी मां थी तो वो बोलती थी यार देखो बेटा कि बाहर से दस बारह किलोमीटर से लड़के लड़के आते हैं तुम तो बिल्कुल पाँच मिनट के दूरी पर हो तो तुम्हें तो बहुत जल्दी उठ के मतलब वो लोग साइकिल पे आते हैं दो घंटे पहले आप तो इधर है फिर आपको तो एकदम साफ सुथरा जल्दी टाइम पर जाना चाहिए सब कुछ सीखना चाहिए तो वो उनका एक एक विजन थी ज्यादा जा, पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन मे, मेरी गॉडफादर हमारे दादाजी का नाम है हमारे गंगू भाई गायकवाड़ बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया उन, उनका एक सपना था कि भाई मेरे बेटे का लड़का मतलब मैं उनका पोता हूँ तो ये आगे जाके कुछ तो हमारा जो गायकवाड़ खानदान है उनका नाम रोशन करे एक हुँ, अलग हुँ, अलग कुछ, अलग होना, कुछ चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल लोग तो पढ़ते हैं ये होते वो होते लेकिन मुझे ऐसा उन्होंने बताया कि तुम ऐसा काम करो कि जिससे लोगों को कुछ संदेश मिले उनका काम हो उनकी शिकायत दूर हो <laughs> उनके मतलब प्रॉब्लम्स सॉल्व होने में मदद हो पहले तो दसवीं होने के बाद में मैंने गांव में थोड़ा सा खेल और अपना क्या बोलते उसमें स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में ज़्यादा ये किया तभी पुलिस भर्ती में जाने का इरादा था तो हम तो लोग देखते भी थे कि भाई पुलिस बनने से लोग डरते हैं फिर अपना भी एक रुबाब होता है लेकिन बाद में मेरी थोड़ी ऊंची कम होने से उम, मुझे मौका नहीं मिला वहां जाने का अच्छा लेकिन वहाँ पर एक इंस्पेक्टर थे बोले विनायक देखो ऐसा है अगर एक काम नहीं होता है तो दूसरा अपने लिए तैयार रहता है तो तो दूसरा दरवाज़ा खुलेगा तेरे लिए लेकिन अगर तुमको कुछ करना है तो तुम दूसरा रास्ता ढूंढो जहाँ से पुलिस भी आपको सल्यूट मारे और प्रशासन भी आपसे मतलब आप आए तो सब सबसे रिस्पेक्ट मिले प्रशासन और न्याय व्यवस्था ये फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या है तो पत्रकारिता है जर्नलिज़म जहाँ से हम लोग लोगों से जुड़ सकते हैं बोल सकते हैं लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंच सकते पहुंचा सकते हैं तो ऐसा करते करते हमारे यहाँ पर जिले में दो चार अखबार निकलते थे तो उसमें आह्वान आया कि जो कॉलेज पढ़ रहे हैं वो लोग लिखें। हम्म हम्म तो मैंने कविता लिखी एडिटर साहब का फोन आया कि भाई तुम अच्छे लिखते हो तो युवा के ऊपर एक सदर है हमारा युवा भरारे मतलब जो जो भी युवा अच्छा काम करते हैं उनको फ्लैश में लाना है हम्म तो उसमें मैंने दैनिक तरुण भारत करके सोलापुर का था तो उसमें मैंने एक कॉलम लिखना शुरू किया हम्म हम्म तो अपने मशहूर एक्टर जो शाहरुख खान जाने माने हैं हम्म तो एक न्यूज़ थी उसमें कि शाहरुख खान ने सिगरेट पीना छोड़ दिया है तो फिर मुझे ये लगा कि छोड़ दिया तो ठीक है कोई बात नहीं लेकिन पीना भी नहीं चाहिए तो मैंने उशिरा सूचले शानपन ऐसा इस ये टॉपिक पे आधा पेज लिख दिया तो सब मेरे को एक 500 600 छः खत आए वो ज़माने में मतलब एक 25 पैसे का खत <laughs> हाँ तो काफ़ी सारे लोगों ने गल... सही लिखा है गलत लिखा है ऐसा सब कुछ आया उसमें <laughs> लेकिन तब मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिला कि यार जो गलत चल रहा है उसको हम लोग लिख सकते हैं और जनता तक पहुँचा सकते हैं इसके लिए मैंने फिर आगे जा कोर्स किया हमारा वहीं पर ये सोलापुर में हमारे जो एडिटर है संजय जी भोकरे, उन्होंने जागरूक जनप्रवास नाम का एक अखबार शुरू किया था वहीं पर तो वो बोले अगर आप चाहते हैं काम करना तो फिर हमारे से जुड़ जाइए आप तो मैंने हमारे गांव की शुरू में जो हमारा गांव है वहीं की समस्या है तहसील की समस्या है वो लिखने की कोशिश की फिर बाद में उनको अच्छा लगा वो बोले पुना में हमारी एक जगह खाली है अगर आप आते हैं तो आपका स्वागत है फिर मैं बोला देखो एक तो लोगों को अवसर नहीं मिलता जाने आने का मुझे लोग बोल रहे तो मैं सीधा चला आया पुनः और एक मराठी आर्टिस्ट हैं सिद्धार्थ जाधव तो उनका एक दोस्त था पंडरी नाथ करके। उनका एक नाटक चल रहा था और उन्हीं दिनों में उनका एक पिक्चर आया था मुन्ना भाई एस एस तो उनका नाटक का प्रयोग होने के बाद में वो लोग बोले आप आ सकते इन करने के लिए लेकिन हमारी एक शर्त है कि ये जो साढ़े नौ बजे का प्रयोग रहता है नाटक का वो खत्म होता है एक बजे तक कम कम से कम रात में तो मेरा खाना हो जाएगा एक घंटे के बाद में यानी दो बजे फिर मैं आपको समझ दूंगा तो मैं ढाई बजे वहाँ पर था रात में तट रात मतलब वहाँ पर मैं गया तो वो लोग वो लोगों ने मेरा पेशेंस चेक किया कि यार इसको मतलब आ, सही में करना है इंटरव्यू नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं ऑटोग्राफ लेके तो मैं वहाँ उनके साथ में साढ़े बार बजे तक था तो फिर उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट्स दिए कुछ कलाकार लोगों के नंबर दिए फिर आगे जाके हर किसी के साथ मत फोन करके ये करके अपना अपना एक रिलेशन बनाया और आज ऐसा है कि मतलब लोग बुलाते हैं कि भाई हमने ये किया है नया हमें भी फ्लैश में लाओ सही गलत है अच्छा है बुरा है ये देख के उस पर सोच के फिर हम लोग लिखते अभी तो बहुत सारी है मीडिया सोशल मीडिया है <laughs> वो जमाने में ऐसा नहीं ऐसा था नहीं मतलब इंटरव्यू लिख देंगे तो एडिटर देखेंगे फिर उसके ऊपर उसको फोटो लगाएंगे ये करेंगे वो फिर एक हफ्ते के बाद में वो प्रिंट इसी दिन आएगा आज के तारीख में ऐसा नहीं है मतलब हर हर व्यक्ति पत्रकार है जैसे अपने पास व्हाट्सएप है फेसबुक है ट्विटर है इंस्टाग्राम है तो अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकते सकते हैं लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए उसके लिए जर्नलिज्म करने की जरूरत है <laughs> चलिए विनय जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हमें पत्रकारिता में काम करना है और कैसे चीज़ें जो है धीरे धीरे बदलते जाती हैं और चीज़ें बनती जाती हैं और मैं चाहूँगा कि अब जैसे कि आपने आखिरी में कहा कि उसी को पत्रकारिता कहते हैं या जर्नलिज़म कहते हैं तो इसका जो डेफिनेशन के बात अगर करें विस्तार से अगर इसको समझने की कोशिश करें कि करियर इन जनरलिज्म के बारे में या जनरलिज्म इस शब्द से आपको क्या पता चलता है या इसका विस्तार क्या है वो बताइए पत्रकारिता के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है कि तो देखिए हमारे संस्कृति में जैसे रामायण है महाभारत है कोई भी मतलब धार्मिक ग्रंथों में हमारे जो नारायण थे वो हमारे मतलब आद्य गुरु है पत्रकारिता के <laughs> पत्रकारिता तो सदियों से अपनी परम्परा चल रही है तो मैं तो हमारा हमारा तो आदर्श उन उनको ही मानते हैं ना नारद नारद तो हर राज्य में हर यूनिवर्सिटी में हर जगह पे अनेक कोर्स है बारहवें के बाद में है फिर ग्रेजुएशन के बाद में है अगर आपको करना है फिर इसमें रेडियो है फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है प्रिंट मीडिया है चाहे अने अलग अलग, अलग रूप में लेकिन जिसमें आपको रुचि है पहले अपना जो बेसिक है पढ़ाई उसको करिए बाकी के साथ में मतलब बाकी जिम्मेदारी हैं आपके ऊपर वो भी करिए साथ में इसको करिए अच्छा, अच्छा। क्योंकि आज के तारीख में जर्नलिज्म की स्थिति इतनी काफी अच्छी नहीं है आप देखते हैं सुनते हैं लेकिन एक जरिया है लोगों को लोगों के दिलों तक पहुंचने का अच्छा। या फिर अपनी बात उन, उनके तक पहुँचाने का तो जर्नलिज्म प्रोफेशनल के लिए अच्छा है लेकिन उसके साथ में भी कुछ होना चाहिए क्योंकि आज के तारीख में देश में बहुत सारे अलग अलग हालात हैं जो हम कहेंगे वही आप बताओ ऐसे नौबत आ गई है तो ये जो परिस्थिति है अगर नहीं बदली तो फिर जर्नलिज्म थोड़ा खतरे में है हुँ, लेकिन हुँ, ये स्थिति सुधरती है मतलब आगे का नियम है, है। मैं थोड़ा परिवर्तन होता है तो हर मोड पे हर पांच साल में दस साल में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चलती है अपने इधर लेकिन जिनको बनना है पत्रकार तो वो तो बनेंगे ही तो बहुत सारे अभी तो बहुत सारी मीडिया है अपने पास जैसे देखिए अभी बीबीसी बीबीसी हिंदी है उसका भी व्हाट्सअप बुलेटिन शुरू हुआ है फेसबुक का भी है जैसे हर कोई मतलब आ, आपके अगल बगल में वो भी लाइव कर देते हैं फेसबुक पे तो वो सब ही है लेकिन उसको जैसे सेंसर रहता है एक प्रामाणिकता रहती है तो वो नहीं है उसके लिए अपने आपको जर्नलिज्म करने की जरूरत है जैसे अपने को कोई भी काम करना है तो हम लोग गुरु की सलाह लेते हैं पहले या कोई बड़े बुजुर्ग है उनकी तो एक उसके जर्नलिज्म करने से क्या होता है आपको ट्रेनिंग भी मिलता है अनुभव मिलता है अगर सीधा करेंगे तो आपको सही और गलत क्या कर रहे हैं आप ये बताने वाला कोई कोई नहीं, नहीं रहेगा सही बात। हाँ, अभी <laughs> पुराने जमाने में जैसे गुरु होते थे आजकल इस सोशल मीडिया को कोई गुरु नहीं है <laughs> तो <laughs> ऐसा है जी जी विनायक जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये भी बात अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि आजकल जो मीडिया का जो जर्नलिज़म का जो सिस्टम है वो बहुत ही पॉपुलर भी है और बहुत आसानी से जो है न्यूज़ लोगों तक पहुँच जा रहा है अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से लेकिन फिर भी बात वही आती है कि प्रामाणिकता या फिर उसको जो है आ, सही ढंग से ये चीज़ें है है या नहीं है या इसका कोई प्रमाणिकता हमारे बीच में नहीं रहता लेकिन इसके साथ में अगर आप कोर्स कर लेते हैं समझ लेते हैं इन चीज़ों को तो आप एक अच्छे राइटर के रूप में उन चीज़ों को रख पाएंगे और जिसके साथ में आप अपना सिग्नेचर नाम वगैरह लिख सकते हैं ताकि लोगों को पता भी चले कि इस व्यक्ति ने ये चीज़ें लिखी हैं तो सही है तो कहीं ना कहीं जो है आपके स्किल्स को एक इम्पॉर्टेंट रोल तो है ही है लेकिन इसके साथ में शुरुआत में आप अगर एक हॉबी के रूप में इसको ले सकते हैं फिर भी अपने रोजी रोटी के लिए कुछ और भी करते हुए इनको साइड से कर रहे और जिस समय आपको लगे कि आपको पूरी तरह से इसमें आप कर सकते हैं ये कॉन्फिडेंस आते हैं फिर आप चेंज और भी कर सकते हैं विनायक जी का कहने का भाव यही है कि एकदम से हम लोग अगर इसी चीज़ में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन का ज़माना है और बहुत सारे न्यूज चैनल्स भी है तो कहीं ना कहीं एक जो अच्छा परफॉर्मेंस की बात आती है या कुछ बड़ा करने की सोच आप रखते हैं तो वो चीज़ें बहुत देरी से हो सकती है तुरंत ये चीज़ें नहीं हो सकती हो सकता है कि आपको लौटरी भी लग सकती है ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता लेकिन फिर भी मे को देखते हुए चीज़ें जो है हालात ऐसे हैं कि जहाँ पर आप अपनी बात नहीं रख पाते कई बार होता है कि व्यक्ति अपना प्रोपराइटर है या फिर कोई व्यक्ति है वो अपनी बात रखने के लिए आपको फोर्स करते हैं तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा वहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है टाइम लगता है जैसे कि विनायक जी ने बहुत अच्छी बात बताया कि हर पाँच साल में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं और उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें जो है बदल जाती हैं तो आई इसी विषय को और भी अच्छी तरह से समझेंगे पत्रकारिता में जो लोगों ने अच्छा काम किया है जिनका नाम है और अच्छा काम मेहनत किया है उनकी कुछ एग्जांपल्स उनकी कुछ स्टोरीज हम विनायक जी से सुनेंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप सुना है रेडमोज वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्करा आते रहो लग जाए मन जिगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिमझिम गिरसावन सुलग सुलग जाए मन जिगे आज इस मौसम में लगी कैसी सावन कैसे देखें सपने नयन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिमझिम गिर I'm in. कैसी ये अगन िर सान सुलग सुलग जा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं विनायक गायकवाड़ हमारे साथ हैं जो बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं और काफ़ी अच्छे लिखते भी हैं तो आइए जैसे कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर लगा मुझे सुनने के बाद कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है अलग थोड़ा सा हट कुछ जब चीज़ें हम लोग लिखते हैं तो लोग उसे पसंद भी करते हैं और कहीं ना कहीं सही बात हमको बताने का एक थोड़ा सा लिखने की जो कलाकारी है चाहे आप शब्दों को बहुत बड़े बड़े शब्द ना यूज़ करते हुए भी सिंपल शब्दों में लोगों को जो समझ में आ जाए ऐसी भाषा अगर आप लिखते हैं बोलचाल की भाषा लिखते हैं तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो आइए ऐसी विषय को जानते हैं जैसे पत्रकारिता के बारे में हमने जाना समझा अब मैं चाहूँगा विनायक जी फिर से एक बार आपका स्वागत है ब्रेक में ब्रेक के बाद और मैं चाहूँगा कि जैसे पत्रकारिता में बहुत सारे लोगों ने काम किया है और कई लोगों का नाम बहुत ही अच्छे आ, फेमस नाम है तो मैं चाहूँगा कुछ आपके यहाँ के जो पत्रकार है जो बहुत ही पॉपुलर फेमस हैं उनके कुछ उदाहरण हमारे सभी विद्यार्थियों को बताए ताकि वो भी इस क्षेत्र में आगे आने के लिए कोशिश करें ओम शांति वैसे महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी पत्रकारिता की परंपरा रही है एक बहुत ही मतलब पुराने जमाने में शायद एक सौ एक सौ चालीस साल से भी हाँ तो बालशास्त्री शास्त्री नाम के एक विद्वान थे जो महाराष्ट्र का कोकण क्षेत्र है वह वहीं पर वहीं से वो बिलोंग करते थे लेकिन मुंबई में आने के बाद में उनको ऐसा लगा कि लोगों की बात आ, मतलब जो भी है दबा दिल में लोगों के या फिर ज़रूरत है आ, प्रशासन तक पहुंचाने की तो उन्होंने वो ज़माने में एक अखबार शुरू किया था तो वहीं से लेके आज तक प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो और भी नई नई मीडिया है तो वो एक विरासत है महाराष्ट्र को उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेह भेश, बहिष्कृत भारत जनता और और भी एक है कोई मुझे भी नाम नहीं याद हाँ उनके बाद में जो है लोकमान्य तिलक उन्होंने केसरी शुरू किया है वो आज भी चालू है तो इतनी सारी बहुत सारी विरासत है महाराष्ट्र को जो मैं तो मेरा एक ज्ञान की जो बैंक रहती है वो समझता हूँ उनको <laughs> तो उसके बाद में भी मुंबई से एक नवा काल नाम का पेपर चलता है और हर ज़िले में एक क्षेत्रीय समाचार पत्र रहता है जो वहीं का है वहीं से चलता है वहीं के लोगों को उनकी शोक दुख सब मतलब बातें जानता है तो आज के तारीख में अलग अलग लोग हैं बहुत सारे तो निखिल वागड़े नाम के एक पत्रकार हैं हमारे अभी इन दोनों पिछले कुछ दिनों में वो किसी चैनल में थे आज अभी वो काम करते हैं या नहीं मालूम नहीं लेकिन नहीं। नहीं। उनकी प्रश्न पूछने की जो पावर है वो बहुत ही मतलब सामने से सीधा भिड़ जाते थे सामने कोई है वो देखते नहीं है मतलब सिर्फ अपना जो सच्चे प्रश्न है वो पूछ के सामने जो बैठे हैं उनको परेशान कर देते दे थे तो नहीं। नहीं। वो लोगों को आज भी याद है बोले वो आज कर, कहीं सक्रिय है या नहीं है मालूम नहीं है नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपनी बात तो विरासत से शुरू हुई थी आज पुना में सकाल नाम का एक अखबार चलता है काफ़ी सर्कुलेशन वाला है जैसे यहाँ पर राजस्थान पत्रिका है उसी मुकाबले का तो डॉक्टर नाना साहब परवड़ीकर उन्होंने वो शुरू किया है उसको भी मेरे हिसाब से एक अस्सी साल के आसपास वो भी है अच्छा उसके बाद में कोठारी नाम के थे उन्होंने प्रभात शुरू किया वो भी सेवेंटी फाइव ईयर्स का है और बिल्कुल हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो कोल्हापुर है जो कला नगरी के रूप से जाना जाता है तो वहीं से एक पुडारी नाम का पेपर शुरू है वो भी करीबन इसी मतलब अस्सी साल हो जाएंगे उनको भी ऐसे बहुत सारे अखबार हैं पुडारी के जो संपादक थे गणपत जाधव, तो उन्होंने काफ़ी समस्या थी उन दिनों में लेकिन उनसे मुकाबला करके वो अखबार जीवित रखा है उनके अभी पुत्र हैं पदमाश्री प्रतापराव जादव और उनके बेटे हैं योगेश यादव वो अभी नई पीढ़ी से एक रूप हो के चला रहे हैं सकार भी है, अभी थोड़ा सा बीच में कुछ प्रॉब्लम होने से दूसरी व्यवस्थापन के पास चला गया है लेकिन वो भी बहुत अच्छा चल रहा है फिर बाद में जैसे क्षेत्रीय समाचार रहते सांगले से हमारा दैनिक जनप्रवास शुरू हुआ तो वो होने के बाद में किसी पत्रकार को अच्छा लगा तो वो बोले भाई साहब हम अगर हमारे इलाके में आप परमिशन देते तो हम लोग चलाएंगे हुँ, हुँ, फिर वो जना प्रवास का जागरूक जना प्रवास एक अलग सेक्शन बन गया तो उसमें हम लोग मराठवाडा तक पहुंच गए नांदेड़ तक पहुंच गए जो नागपुर का अधिवेशन होता है या मुंबई का अधिवेशन होता है राज्य का असेंबली का तो कुछ बातें रहती है ऐसी जो सरकार को समझनी चाहिए तो उस दिन पूरा जो अंक है वहीं पर हम लोग सर्कुलेट कर देते थे कभी बाईप्लेन से भेजा है कभी गाड़ी से भी दिया है कभी मतलब इधर परेशान प्रॉब्लम होता है प्रिंटिंग के लिए तो फिर नागपुर में किसी से करवा के वहीं डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं। है नहीं। तो एक ऐसे अलग अलग टाइप के काम करने पड़ते हैं इसमें ताकि वो सरकार तक पहुंच सके अभी मैं तो बदलाव की पीढ़ी से मतलब हमारी पीढ़ी जो है बदलाव देखा है हमने तो प्रिंट मीडिया भी है फिर बीच में दो के बाद में जैसे रेडियो मिर्ची है फिर सिटी और बहुत सारे, बहुं सारे है। है। तो ये, ये इनका भी देखा है हम लोगों ने तो आज जो पुनः है और मतलब जहाँ तक रेडियो चलता है तो जिनकी शुरुआत रेडियो से होती है <laughs> मतलब जिसको जो पसंद है वो, वो, वो, वो सुनते है। से अलग अलग टाइप के है कम्युनिटी रेडियो है पुणे यूनिवर्सिटी में भी चलता है और अभी अपना भी कालीबाड़ी में है तो वो भी काफी लोग पसंद करते हैं थोड़ा टाइम तो थो जाता है उसमें जैसे मतलब हर किसी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो लोग ये नहीं देखते कि उसकी शुरुआत कब हुई लोग सीधा आके अब आज और अभी का है? देखते हैं तो ये नहीं देखना चाहिए कंपैरिजन करते टाइम थोड़ा सा पीछे भी देखना चाहिए फ्लैशबैक में ऐसा है तो आज बहुत सारे ये मतलब चैनल है प्रिंट और बहुत सारे YouTube के भी चैनल है आज के तारीख में अगर समझो मेरा और हमारे जो अप्रोपराइटर हैं उनका उनकी बात नहीं जमती तो मैं स्वतंत्रता से अलग मेरा कुछ कर सकता हूँ वैसे हालत है नहीं। नहीं। नहीं। लेकिन उसमें आगे जाके मुझे आर्थिक कुछ फायदा होगा या नहीं होगा ये मालूम नहीं है लेकिन एक अलग प्रयोग तो अभी हम लोग कर रहे हैं हमारे बजरंगजी राजोड़े हैं उन्होंने कुछ तीन साल पहले एक ऐसी मतलब चर्चा के दौरान एक थीम निकल गई कि भाई क्यों हम एक न्यूज की वेबसाइट न बनाए तो जिससे जिसके जरिए हम लोग जो न्यूज छाप नहीं सकते प्रिंट में वो इधर वेबसाइट पर डाल सकते हैं तो काफी अच्छे तरह से चल रहे हैं अभी तीसरा वर्धापन दिन हाल ही में हुआ उनका तो उनका अनुकरण काफी लोगों ने किया है आज बीस के आसपास वेबसाइट न्यूज वेबसाइट पुना में हो गई है कई पचास एक YouTube के चैनल भी हो गए तो ये मीडिया मतलब पत्रकारिता का यश बोलता हूं मैं इसको बहुत <laughs> सारी तादाद में मैं तो बोलता हूँ कि और भी होना चाहिए क्योंकि जब तक अलग अलग कोई भी पत्रकार है तो वो दिल से काम करता है किसी भी प्रश्न को उठाता है वो तो आज के तारीख में ऐसी ऐसी हालत है जो सही प्रश्न है वो उठाती है नहीं कोई तो एक उनका ये रहता है मतलब एक धोरन जिसको बोलते हैं हम लोग तो उनके अनुसार वो कंपनी चलती है आज अगर स्वतंत्रता से पत्रकारिता करेंगे अपने अपने हिसाब से तो जो मुझे दिखता है तो वो तो मैं बताऊंगा आपको वो तो लिखना है वो तो दिखाना है तो ये पत्रकारिता का काफ़ी अच्छा यश मानता हूँ चलिए विनायक जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि अलग अलग लोगों का जो अभाव है या फिर उनकी जो फेमस बातें हम लोग सुनते हैं और उनका लिखने का स्टाइल या उनकी जो पब्लिक सिटी की बातें होती हैं और किसी तरह से पत्रकार जब प्रश्न तक पूछता है या लिखता है तो दोनों में कितना अंतर होता है वो सारी चीज़ें हम इस बातों से अनुभव से समझ सकते हैं तो जाते जाते मैं कहूँगा विनायक जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया पत्रकारिता के बारे में और हमारे सभी विद्यार्थियों को एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे देखिए जब तक आप कोई भी काम खुद नहीं करते तब तक आपको उसका लेवल पता नहीं चलेगा तो पहले आप करने की कोशिश करो मैं मानता हूँ कि शुरू शुरू में आपको जितना चाहिए उतना यश नहीं मिलेगा लेकिन कोशिश तो करो अगर आप कोशिश करते हैं एक कदम भी उठाएंगे तो भी एक अच्छे मार्ग की शुरुआत में मानता हूँ तो कोशिश करनी चाहिए हाँ एक आइडल आप आपके नज़र में रखो कोई भी लेकिन उनका अनुकरण मत करो एक अपना तुम्हारा खुद का एक आइडेंटिटी होना चाहिए कि भाई ये इन्होंने लिखा है इन्होंने बोला है इनका है ये इनकी रचना है ये तो आप देख सकते लिख सकते है बोल सकते लेकिन अनुकरण नहीं होना चाहिए नहीं। उसमें एक अपनापन होना चाहिए जो आप में है वही चीज उसमें आनी चाहिए और दूसरी बात ऐसे कि जैसे अखबार पढ़ते हैं आप तो अखबार में एक कॉलम रहता है संपादकीय पेज पे पाठक पत्र या अलग अलग नाम रहते तो कोई भी समस्या है आपकी तो वो ई के जरिए आप लिख सकते पानी नहीं आया है बिजली की सुविधा नहीं है रास्ता खराब है तो इसमें आपको एक कॉन्फिडेंस आ, आ जाएगा वो तो पब्लिश कर देते हैं फिर बाद में बड़े बड़े आर्टिकल लिख सकते हैं बड़े बड़े टॉपिक्स हैं अपना तो विविधता का देश है लिखने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं और इन दिनों में बहुत सारा अभी तो शुरू हो जाएगा त्यौहार रहते हैं अपने इधर किसी का साक्षात्कार कर सकते हैं आपके अगल बगल में बहुत सारा भंडार पढ़ा है बस आपका अनुभव ही आपका गुरु है उसके आधार पर आप चलो आपको ज़रूर मिलें <laughs> जी विनायक जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी मैसेज रहा कि आप अपना खुद का जब लिखना शुरू करेंगे धीरे धीरे छोटे मैसेज शुरू कर दीजिए फिर धीरे धीरे उसके बाद आगे बढ़ते जाइए बड़ा फिर लिखते जाइए और कही कहीं ना कहीं चीज़ें जो है पढ़ने से सुनने से अनुभव बढ़ता है और साथ ही साथ जब आप खुद लिखना शुरू करेंगे तो आपका निजी अनुभव रहेगा वही आपका गुरु बनेगा तो जो चीज़ें आपको अपने अंदर से लगता है कि ऐसा होना चाहिए वैसे लिखने की कोशिश कीजिए करते करते आप जो है मास्टरी हासिल करेंगे उसमें और फिर आपकी सफलता निश्चित आपके पास आएगी आज के शो में हमारे साथ करियर इन जर्नलिज्म के बारे में विनायक जी ने बहुत अच्छी बातें बताया अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका नमस्कार चुपके चुपके